देवी देवी भागवत भगवती, मंगल चंडी और मनसा देवी का उपाख्यान। इस प्रकार की संपूर्ण कह चुका, अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? जी ने पूछा प्रभो देवराज इंद्र ने किस स्तोत्र से देवी मनसा की स्तुति की थी तथा किस विधि के क्रम से पूजन किया था इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ भगवान नारायण कहते हैं नारद देवराज इंद्र ने स्नान किया पवित्र हो आचमन करके दो नूतन वस्त्र धारण किए देवी मनसा को रत्न में सिंहासन पर पधराया और भक्ति स्वर्ग गंगा का जल रत्न में में कलश लेकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसने देवी को स्नान कराया विशुद्ध दो मनोहर चिन्हय वस्त्र पहनने के लिए अर्पण किए देवी के संपूर्ण अंगों में चंदन लगाया भक्तिपूर्वक पाद्य और अर्घ को उनके सामने निवेदन किया उस समय देवराज इंद्र ने गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु शिव और गौरी इन छह देवताओं का पूजन करने के पश्चात मनसा की पूजा की थी ओम श्री मनसा देव्य स्वाहा इस दशाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण करके यथोचित रूप से पूजन की सभी सामग्री देवी को अर्पण की इस तरह सोलह प्रकार की दुर्लभ वस्तु में देवराज इंद्र के द्वारा साथ भी मनसा की सेवा में अर्पित हुई भगवान विष्णु की प्रेरणा से इंद्र पूर्वक भक्ति सहित पूजा में लगे रहे उस समय उन्होंने नाना प्रकार के बाजे बजवाए देवी मनसा के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी तदनंतर ब्रह्मा विष्णु और शिव की आज्ञा से पुलकित शरीर होकर नेत्रों में अश्रु भरे हुए इंद्र ने देवी मनसा की स्तुति की इंद्र बोले देवी तुम साध भी पतिव्रताओं में परम श्रेष्ठ तथा परात्पर देवी हो इस समय मैं तुम्हारी स्थिति करना चाहता हूँ किंतु वह महत्वपूर्ण कार्य मेरी शक्ति के बाहर है देवी प्रकृति तुम्हारे स्तोत्रों के लक्षण और तुमसे संबंध रखने वाले उपाख्यान वेदों में वर्णित है मैं तुम्हारे गुणों की गणना नहीं कर सकता तुम शुद्ध सत्य स्वरूपा हो तुम में कोप और हिंसा का नितान्त अभाव है मुन्वर जगत कारू तुम्हें त्यागने में असमर्थ थे अतः उन्होंने तुमसे याचना की थी तुम साधवी देवी माता के समान मेरी परम पूजा हो तुम दया रूप से भगनी और क्षमा रूप से जन्य हो सुरेश्वरी तुम्हारी कृपा से पुत्र और स्त्री के साथ मेरे प्राणों की रक्षा हुई है मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ तुम्हारे प्रति मेरी प्रति प्रीति सदा बढ़ती रहे जगदम्बिके तुम सनातनी देवी हो यद्यपि तुम्हारी सर्वत्र नित्य पूजा होती है फिर भी मैं तुम्हारी पूजा का प्रचार कर रहा हूँ सुरेश्वरी जो पुरुष आषाढ़ मास की संक्रांति के समय मनसा संज्ञक पंचमी अर्थात नाग पंचमी एवं मास के अंत में प्रतिदिन भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे उनके यहाँ पुत्र पौत्र और धन में वृद्धि होगी यह निश्चित है साथ ही वे यशस्वी कीर्त्यमान विद्वान और गुणी होंगे जो व्यक्ति अज्ञान के कारण तुम्हारी पूजा से विमुख होकर निंदा करेंगे उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं रहेगी और उन्हें सर्पों से सदा भय बना रहेगा तुम स्वयं सर्व लक्ष्मी हो वैकुंठ में तुम्हें कमलालया कहते हैं ये मुनिवर जगतकारु भगवान नारायण के साक्षात अंश हैं। तपस्या और तेज के प्रभाव से मन के द्वारा तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सृष्टि की है तुम्हारी सृष्टि में हमारी रक्षा ही उद्देश्य है अतएव तुम मनसा देवी कहलाती हो देवी तुम मनसा देवी ने स्वयं अपने शक्ति से ही योग सिद्धि प्राप्त की है इससे तुम मनसा देवी सबकी पूज्या और वंदिता होने की कृपा करो